बेन फ्रैंकलिन और जादुई वर्ग फ्रैंक मर्फी 200 साल पहले जब अमेरिका में सिर्फ 13 उपनिवेश थे वहां पर एक सुपर स्मार्ट आदमी रहता था शायद आपने उसके बारे में सुना हो उसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें बेन कहते थे यह कहानी इस बारे में है कि बेन ने कैसे जादुई वर्गो का आविष्कार किया लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस महान व्यक्ति के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा बेन फ्रैंकलिन ऐसे ही स्मार्ट नहीं बने उन्होंने अपने बढ़िया दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया वो हमेशा सोचते और लिखते थे और अच्छी चीजों का आविष्कार करते थे जब वो बच्चे थे तब भी जब वो 11 साल के थे तब बेन पतंग को पकड़े हुए एक चील में कूद गए पतंग को हवा ने खींचा बेन ने पतंग को खींचा क्योंकि बेन ने पतंग को कसकर पकड़ा था इसलिए उन्होंने एक मील तक उड़ान भरी उसी वर्ष बेन किसी से भी तेज तैरना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने हाथों और पैरों के लिए फ्लिपर्स बनाए फ्लिपर्स ने बहुत अच्छा काम किया लोग आज भी बेन फ्लिपर्स का उपयोग करते हैं जैसे जैसे बेन बड़े होते गए वो सोचते और लिखते और आविष्कार करते गए जब वे 23 वर्ष के थे तब उन्होंने द पेंसिल्वेनिया गजट नामक एक समाचार पत्र लिखा और छापा लोगों ने उसे पसंद किया जब वे छब्बीस वर्ष के थे तब बेन ने पुअर रिचर्ड्स अल्मेनेक नामक पुस्तक लिखी और छापी पंचांग मौसम की भविष्यवाणियों और विज्ञापनों से लेकर महत्वपूर्ण तिथियों और उपयोगी सूचनाओं की एक पुस्तक होती है बेन के पंचांगों में और भी चीजें होती थी उसमें मजाकियाँ बातें भी होती थी मजाकियाँ का अर्थ चतुर होता है और मजेदार पहेलियां भी लोग आज भी बेन की कई कई बातों का उपयोग करते हैं जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ धनवान और बुद्धिमान बनाता है रोज एक सेव खाओ और डॉक्टर से दूर रहो मछली और मेहमान तीन दिन में ही सड़ने लगते हैं अच्छा युद्ध या बुरी शांति कभी नहीं होती मृत्यु और टैक्स के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं होता जो आज कर सकते उसे कल के लिए मत डालो बीता समय फिर कभी वापस नहीं आता जब बेन 36 वर्ष के थे तब उन्होंने एक विशेष स्टो का आविष्कार किया यह घरों के अलावा यानी फायरप्लेस की आग की तुलना में अधिक गर्म रखता रक, था और लकड़ी भी कम खाता था सब लोग उससे हैरान थे बेन पतंगों के साथ अपने प्यार को कभी नहीं भुला पाए जब ये छियालीस वर्ष के हुए तब उन्होंने पतंग की डोरी में चाबी बांधी और आंधी में पतंग उड़ाई ऐसा करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था लेकिन बेन को पता चला कि आसमान में चमकती बिजली में विद्युत होती है लोग आज भी फ्रैंकलिन स्टोव का उपयोग करते हैं हम आज भी बिजली का उपयोग करते हैं एक बार बेन ने एक विशेष रॉकिंग चेयर का भी आविष्कार किया उसके ऊपर एक पंखा था बेन जब कुशी को आगे पीछे करते थे तो पंखा इधर उधर घूमता था और अमेरिका का पहला फायर स्टेशन भी शुरू किया यूनियन फायर कंपनी सत्रह सो छत्तीस और अमेरिका का पहला अस्पताल भी पेंसिल्वेनिया अस्पताल सत्रह सो इक्यावन उन्होंने सत्रह सो छिहत्तर में थॉमस जेफरसन को स्वतंत्रता की घोषणा लिखने में में और उसके में मदद की इससे आपको कहानी हाँ, आप के लिए तैयार है यह सब सत्रह सौ छिहत्तर में शुरू हुआ उस वर्ष बेन पिंसेविन पेंसिल्वेनिया औपनिवेशिक उप, असेंबली में एक क्लर्क नियुक्त किए गए असेंबली ऐसे लोगों का एक समूह था जो पेंसिल्वेनिया की कॉलोनी के लिए कॉलोनी के लिए कानून बनाते थे और क्लर्क वो व्यक्ति था जो असेंबली द्वारा लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लिखता था असेंबली ने बेन को क्लर्क बनने के लिए इसलिए चुना क्योंकि वे जानते थे कि वह सुपर स्मार्ट और एक महान लेखक थे बेन असेंबली में सभी लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे तब जब तक असेंबली में लोगों की सहमति नहीं बनती तब तक बैंक कुछ भी नहीं लिख सकते थे इसलिए बेन सिर्फ इंतजार और इंतजार ही करते रहते थे उन्होंने कई दिनों तक लंबी बहसें सुनी कि कौन से कानून अच्छे थे और कौन से कानून बुरे थे और उससे भी अधिक दिनों तक बेन ने आंकड़ों और धन शहर और सड़कों राज्य के कानूनों के बारे में असहमतियां सुनी फिर एक दिन असेंबली के एक सदस्य खुश नहीं थे मिस्टर फ्रैंकलिन एक सदस्य उन पर जोर से चिल्लाया बेन अपनी नींद से जागे फिर बेन बहुत शर्मिंदा हुए मैं माफी चाहता हूँ उन्होंने कहा फिर सभी लोग काम पर वापस चले गए सदस्यों की बहस जारी रही बेन दिन भर बहस सुनते ही रहते थे वो अपने कान और अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश करते थे लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था दिन के बाद रात हो जाती थी पर असम्बली के मेंबर अभी भी बहस कर रहे होते थे बेन को लगा कि अगर उनके हाथ व्यस्त रहे तो उनके लिए जागते रहना आसान होगा उन्होंने अपने अंगूठे घुमाए उन्होंने अपनी कलम से नाक में गुदगुदी की उन्होंने अपनी कलम को स्याही में डुबोया और फिर छोटे, छोटे छोटे चित्र बनाने लगे बैन ने लोगों के चित्र बनाए बैन ने नए आविष्कारों के चित्र बनाए बैन ने अपनी पालतू गिलहरी का भी चित्र बनाया असेंबली के सदस्य अभी भी बहस कर रहे थे इसलिए बेन ने एक गणित की पहली गढ़ने का फैसला किया उन्होंने एक वर्ग बनाया फिर उन्होंने उस वर्ग में दो खड़ी और दो लेटी रेखाएं खींची इससे एक बड़े खाने में नौ छोटे खाने बन गए बेन ने प्रत्येक खाने में एक अलग संख्या लिखी बेन संख्याओं के बक्से को निहारते रहे वो अपने दिमाग में एक विचार को परपने का इंतजार कर रहे थे फिर बेन को अचानक कुछ दिखा जब उन्होंने पहली लेटी पंक्ति में संख्याओं को जोड़ा तो उनका जोड़ 15 निकला जब उन्होंने पहले कॉलम में संख्या को जोड़ा तो वे भी 15 के बराबर थे फिर बेन सोचने लगे कि क्या वो संख्याओं को इस प्रकार सजा सकते थे कि जिसे चाहे जो वो कोई भी पंक्ति या कॉलम स्तंभ चुने उनका जोड़ 15 ही हो अगर उनकी विकरण रेखाओं का योग भी पंद्रह हो तो फिर वो एक गणित पहली से कहीं अधिक होगा वो एक जादुई वर्ग होगा बैन ने नंबरों को व्यवस्थित करना शुरू किया संख्याओं को छाँटना और संख्याओं को व्यवस्थित करना बेन ने अपने जादुई वर्ग के बारे में इतनी गहराई से सोचना शुरू किया कि फिर उन्हें नींद ही नहीं आई अंत में उन्हें क्या करना है यह समझ में आया सबसे पहले उन्होंने शीर्ष पंक्ति के मध्य खाने में एक लिखा इसके बाद उन्होंने तीसरी पंक्ति के आखिरी खाने में दो लिखा फिर उन्होंने दूसरी पंक्ति के पहले डिब्बे में तीन लिखा फिर बैन ने पहले कॉलम के निचले खाने में चार लिखा उन्होंने बीच के खाने में पाँच लिखा फिर पहली पंक्ति के तीसरे खाने में छः लिखा छे के नीचे बैन ने सात लिखा बैन ने सिर्ष पंक्ति के पहले खाने के अंदर आठ लिखा अंत में उन्होंने बचे हुए खाने में नौ लिखा क्या वो एक जादुई वर्ग था बैन जोड़ने लगे प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ कॉलम का पंद्रह जोड़ा है, यहां तक कि विकर्णों का भी पंद्रह जोड़ा है। यह जादुई वर्ग है बैन चिल्लाए उन्होंने एक जादु वर्ग बनाया उसके बाद बेन फिर कभी असेंबली में नहीं सोए इसके बजाय वो जादुई वर्ग से तब तक खेलते रहे जब तक कि असेंबली के सदस्य किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे सभी सड़कों पर रोशनी करें ताकि लोग रात में देख सकें स्ट्रीट लाइट बिल अधिनियम सत्रह सौ उनके पास लोगों के भले के लिए एक अच्छा विचार था बेन ने जादुई वर्गो को अपने समाचार पत्रों और पंचांगों में प्रकाशित किया लोगों को जादुई वर्गों के हल खोजना पसंद आया और लोग आज अभी भी जादुई वर्गों का हल खोजते हैं अब खुद का जादुई वर्ग बनाएं एक वर्ग बनाए और उस वर्ग के अंदर नौ छोटे खाने नंबर से शुरू करें ऊपर वाली पंक्ति के बीच में दिखे संख्या दो को और और जरा रुकिए आप शायद यह कह रहे हैं कि एक के ऊपर और दाई ओर कोई बॉक्स ही नहीं है यह सच है तो फिर आप क्या करें चूंकि एक के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है इसलिए जिसमें एक है उस कॉलम के नीचे तक आए और फिर एक बार दाई ओर जाएं और तब आपका काम बन जाएगा। नंबर दो संख्या तीन के लिए तैयार हैं। तो चरण तीन को दोहराए ऊपर और दाई ओर स्थित बॉक्स को देखें एक पंक्ति ऊपर जाएं और फिर हाँ आप सही है दाई ओर कोई बॉक्स नहीं है फिर आप क्या करें तीन को हटाकर दो के ऊपर वाली पंक्ति की शुरुआत में रखें इस तरह अब आप संख्या चार के लिए तैयार हैं बस ऊपर और दाईं ओर फिर से देखें हाँ आपने फिर से सही कहा उस बॉक्स में पहले से ही एक नंबर है फिर आप क्या करें अगर जिस बॉक्स को आप चाहते हो उसमें पहले से कोई संख्या हो तो फिर आप अगले नंबर को उस नंबर के नीचे वाले बॉक्स में डालें जिसे आपने अभी लिखा है इसलिए आप चार को तीन के नीचे रखें अब आप संख्या पाँच के लिए हमेशा ऊपर और दाएं ओर वाले बॉक्स को देखें यदि आप कहीं फंस जाएं तो फिर कदम कदम कदम दर कदम आगे बढ़ें यदि ऊपर कोई बॉक्स नहीं हो तो कॉलम के नीचे की ओर जाएं फिर दाएं खाने पर जाएं अगर दाई ओर कोई बॉक्स नहीं हो तो पंक्ति की शुरुआत में जाएं और इसी तरह आगे बढ़े तो यह रहा आपका जल्दी वर्ग यह क्या जादू करता है प्रत्येक पंक्ति की संख्या को जोड़ें और प्रत्येक कॉलम को जोड़ें और अंत में प्रत्येक विकरण को जोड़ें आपको क्या मिलेगा पंद्रह यह एक आदर्श जादुई वर्ग है बड़ा और छोटा मैजिक स्क्वायर को बनाने के कई तरीके हैं नौ से शुरू करके एक तक आने का प्रयास करें इस बार एक के बजाय सिर्फ के मध्य में नौ लिखा जाएगा हम में से कोई नहीं जानता कि बेन फ्रैंकलिन ने जादू के वर्गों का सच में कैसे इजाद किया लेकिन हमें ये बात, हम ये बातें जरूर जानते हैं जब यह कोलोनियल असेंबली सत्रह से सत्रह के इक्यावन में क्लर्क थे तब ये वास्तव में कूप गए थे उन्होंने निश्चित रूप से सत्रह सौ और सत्रह में जादुई वर्ग बनाए उन्होंने उसे अपना सबसे जादुई जादू वर्ग कहा इस पुस्तक को सभी चीज़ों का उन्होंने आविष्कार इस पुस्तक की सभी चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया और उन्हें बनाया साथ ही उन्होंने और भी बहुत कुछ किया उनके वास्तव में स्कग नाम की एक पालतू गिलहरी